संक्षिप्त महाभारत पर्व विविध प्रकार के दानों की महिमा ने कहा माधव आपके मुंह से इस धर्म में अमृत का श्रवन करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती अब दूसरे प्रकार के दानों का जिन्हें अभी तक आपने नहीं बतलाया है वर्णन कीजिए और क्रमशः उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए भगवान ने कहा राजन गाड़ी खींचने वाला एक बैल भी दस गौ के समान है जो मनुष्य स्रोत्रीय सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भारी भोज ढोने में समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है उसको एक हजार के दान का फल मिलता है पाण्डुनंदन दरिद्र को ही दान देना चाहिए धनवान को नहीं वर्षा का फल तालाब में ही देखा जाता है समुद्र में नहीं जो पुरुष वेद के जानने वाले धनहीन ब्राह्मण को दीपक के प्रकाश से युक्त सया और आसनों से विभूषित भातिभा भाति के बर्तनों और अन्य सामग्रियों से युक्त, धन-धान्य से सूर्य के समान तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसी में बैठ कर वह अनुपम शोभा से संपन्न हो परम उत्तम ब्रह्म लोक में पदार्पण करता है और वहा महाप्रलय पर्यत बड़े आनंद से समय व्यतीत करता है जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता तथा उसे बिछौनों सहित दान करता है वह वेद मंत्रों के बल से चलने वाले सुंदर विमान पर आरूढ़ हो सप्तर्षियों के लोक में जाता और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियों से पूजित होता है उस लोक में तीस चतुर्युग देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वह मनुष्य लोक में वेद ब्राह्मण होता है जो रास्ते के थके मार्ग दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है उसका एक वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है तदनंतर जब वह उस अतिथि के दोनों चरणों को पखार है उस समय उसके दस वर्ष के लिए दस वर्ष के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो इसके बारह वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उसे आसन और देकर पूजन करता है वह देवताओं का प्रिय होता है अतिथि के स्वागत से अग्नि उसे आसन देने से इंद्र और अभ्युत्थान देने अर्थात अगवानी करने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रसन्न होते हैं इस प्रकार अग्नि इंद्र और पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य का एक वर्ष का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है, वह आभूषणों से विभूषित कर करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता तथा वेद वेदता ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ वह वृक्ष दान कर देता है वह सुवर्ण जटित सुंदर विमान पर बैठ कर जय जयकार के शब्द सुनता हुआ इंद्रलोक में जाता है और वहां उसके मन में जो जो जो इच्छाएं होती है, उन सब को पूर्ण करता है पुरुष भक्ति पूर्वक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा की स्थापना करता और दूसरे से उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है वह एक हजार अश्वेद यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम को पधारता तथा से कभी लौटकर इस लोक में नहीं आता जो मनुष्य मंदिर में, में, में के घर में, गोशाला में और चौराहे मनुष्यलोक को, को जाता है उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं वहा महात पुरुष करोड़ों वर्षो तक सूर्यलोक में यथेष्टि करने के पश्चात मर्तलोक में आकर वेद वेदांकों में पारंगत ब्राह्मण होता है जो मनुष्य ब्राह्मण को कर का अर्थात गिलास अथवा महान दान करता है, है, वह सदा तृप्त रहता उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियां और मन सदा प्रसन्न रहते हैं इतना ही नहीं वह हंस और सारसों से जुते हुए सुंदर विमान पर बैठ दिव्य गंधर्वों से सेवित वरुण लोक में जाता है जो गर्मी के तीन महीनों में जीवों के जीवन भूत जल का दान करता है उसे एक करोड़ कपिला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र भवन की यात्रा करता है वहां देवता और गंधर्वों से सेवित होकर तीस करोड़ युगों तक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात इस लोक में आकर चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिर में लगाने के लिए तेल दान करने से मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय सुंदर श्री संपन्न और, संपन और मनोरम होता है जो पुरुष जूता और छाता दान करता है वह महान तेज से संपन्न होने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठ कर इंद्र लोक में जाता है जो की का दान करते हैं वे निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित हो, धर्मराज के रमड़ीय नगर में प्रवेश करते हैं दातन का दान करने से मनुष्य मधुरभाषी होता है उसके मुंह से सुगंध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सौभाग्य से संपन्न होता है जो पुरुष वैशाख के महीने में विशाखा नक्षत्र के दिन अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू दान करते हैं उन्हें विधिवत गोदान करने का फल मिलता है तथा वे मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं जो मनुष्य अतिथि और कुटुंबी जनों को भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता सदाव्रत का पालन करता सत्य बोलता क्रोध से दूर रहता तथा स्नान आदि के द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है जो एक वर्ष तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता ब्रह्मचारी रहता क्रोध को काबू में रखता तथा सत्य और शौच का पालन करता है वह भी दिव्य विमान में बैठकर इंद्रलोक में पदार्पण करता है जो एक वर्ष तक चौथे वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता ब्रह्मचर्य का पालन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है वह विचित्र पंख वाले मोरों से जुटे हुए अद्भुत ध्वजा से अनुभव करता है जो मुझ में चित्त लगा कर एक महीने तक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इंद्रिय क्रोध और बुद्धि को वश में रखता है इस प्रकार नियम समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न चित्त से दक्षिणा देता है वह महान तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में जाता पवित्र और मेरी सेवा में परायण होकर मेरे श्री विग्रह में मन लगाता अर्थात मेरा ध्यान करता तथा चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्ति में चित्त एकाग्र करता है वह महान तपस्वी पुरुष सिद्धों ब्रह्मर्षियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा तो उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता जो मनुष्य गौ स्त्री गुरु और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालते हैं वे इंद्रलोक में जाते और वहां इच्छा इच्छानुसार विचरने वाले स्वर्ण के बने हुए विमान पर रहकर एक मनवंतर तक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं देने की की प्रतिज्ञा हुई वस्तु को, को नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहाँ श्रोत्रीय ब्राह्मण भोजन नहीं करते वहा देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते वेद वेदता ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन कराने से बढ़कर पर लोग के लिए दूसरी कोई निधि नहीं है